सहनावत सहन भुन सहवीर्यं वीर कर्वा वह तेजस्वीधीतमस्तु मेष वह शांति शांति शांति हा जी पिछले प्रसंग में किसी कुछ पूछना है हाँ बोलिए जो विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष था पहले प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष धर्मों धर्मों का सामान्य धर्म नहीं सामान्य धर्म तो दिख ही रहे ना प्रत्यक्ष ठीक है ना और विशेष धर्म दिख नहीं रहे हैं। और उनकी हमको स्मृति हो रही है ठीक है पुरुष के ये विशेष धर्म है और ठूठ के विशेष ये विशेष धर्म है सामान्य धर्म तो प्रत्यक्ष हो ही रहे तो यहाँ पर हाँ तो हाँ हाँ समान धर्म तो दिख रहे हैं प्रत्यक्ष विशेष धर्म नहीं दिख रहे हैं विशेष धर्म दिखते ही तो निश्चय हो जाएगा निर्णय हो जाएगा हाँ तो आप पूछना क्या चाहते हैं विशेष धर्म से ये कहना चाह रहे हैं कि विशेष धर्म तो उस पुरुष के ये विशेष धर्म है और ठूंठ के ये विशेष धर्म है इसको समझ में तो आ रहा है ठीक है लेकिन वो विशेष धर्म दिख नहीं रहे यहाँ पर इसलिए मेरे को संशय हो रहा इन सामान्य धर्मों को देख करके मैं क्या मानू इसको हाँ, हाँ तो समस्या क्या आ रही है आपको ये बताओ ना तो तो मैं मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि विशेषता से सं विशेषता से संशय हो रहा है नहीं।, नहीं ये कह रहे हैं विशेष स्मृतिश्चर विशेष धर्म की स्मृति हो रही है मेरे को उस उसकी स्मृति से मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि विशेष धर्म तो ये ये होते हैं पुरुष के और वो दिख नहीं रहे हैं मेरे को ये बात है पकड़ में आया हाँ तो तो तो उसी अर्थ में न, तो है ना ये संशय के तो कारण है विशेष धर्मों की स्मृति से भी तो संशय हो रहा है ना मेरे को वो विशेष धर्म सामने नहीं दिख रहे इसलिए संशय हो रहा है ठीक है मतलब पुरुष के ये ये धर्म है वो तो मेरे को समझ में आ रहा है कि ऐसे ऐसे धर्म हो रहे हैं उस क्योंकि पहले देख रखा है उसकी स्मृति आ रही है ठूंठ के विशेष धर्म ये है उसकी भी स्मृति आ रही है मेरे को स्मृति समझ में आ रही स्मृति में पुरुष भी स्पष्ट है और ठूंठ भी स्पष्ट है लेकिन वर्तमान में जो प्रत्यक्ष जिसको देख रहा हूँ वह सामान्य धर्म ही दिख रहे हैं मेरे इसलिए मेरे को संशय हो रहा है ये कहना चाहते है। हाँ जी।, जी हाँ जी, जी।, जी।, में जी ने हाँ जी। जी। जी। जी तो निश्चय हो तब होता है जब विशेष धर्म दिखने पर केवल ऐसा निश्चय नहीं होता है कि ये पुर। पुरुष ऐसा है और वो ये ऐसा नहीं है का मतलब हम विशेष धर्म दिखे इसलिए कह रहा है या नहीं दिखे तो कह रहा है आपको ये बताना पड़ेगा आप जो ये कहना चाह है रहे हैं ना हाँ ठूंठ देखा नहीं हमने अभी मतलब कोई दिख रहा है लेकिन वो स्पष्ट नहीं है कि ये ठूंठ है या पुरुष है क्योंकि लंबाई चौड़ाई तो दिख रहे है लंबाई चौड़ाई मोटाई जो भी है वो सब दिख रहे है लेकिन विशेष धर्म उसके नहीं दिख रहे सामान्य धर्म तो दिख रहे हैं पुरुष के भी विशेष धर्म नहीं दिख रहे हैं सामान्य धर्म दिख, आ, दिख रहे तो तो मतलब एक चीज है पुरुष की तरह दिख रही है और ठूठकी तरह भी दिख रही है अब इसमें दो आ ठीक है नहीं ऐसा नहीं होता है वैसा तो नहीं है और ठूठ जैसा भी नहीं है ये भी तो आएगा ना ऐसा थोड़ा है कि वो तो नहीं है इसका मतलब निश्चय हो जाएगा क्या निश्चय हो रहा है ठूंठ है ऐसा निश्चय हो रहा है कोई चीज है ये तो निश्चय तो है अपने को उससे अपने को समस्या का समाधान नहीं हो रहा है कोई चीज है ये तो निश्चय है लेकिन वो चीज क्या है पुरुष है या ठूट इसमें संशय हो रहा है जी पहले देखा उसके समान ना दिखने से संशयपन हाँ जी पहले हमने जो देखा है उसके समान वो ऐसा नहीं है यही कहना चाह रहे हैं सामान्य धर्मो को तो निश्चय तो हो रहा है वही वही आप अटक रहे हो याद रखना जो न्याय दर्शन का जो प्रारंभ में जो संशय को लेकर के समस्या संशय दिखा है ना निश्चय तो है उस निश्चय से प्रयोजन की सिद्धि थोड़ी हो रही है वो तो है कि वो तो नहीं है लेकिन क्या है ये तो समझ में नहीं आ रहा है ना वो तो नहीं है ठीक है मेरे को पुरुष तो नहीं दिख रहा ये और ठूठ भी नहीं दिख रहा है पकड़ में आ रहे ना ना पुरुष पुरुष का निश्चय कर पा रहा हूँ ना ठूठ का निश्चय कर पा रहा हूं अभी तो अनिश्चय वाला ही ज्ञान बन रहा है सामने निश्चित ज्ञान तो नहीं बन रहा है, है। हाँ जी पहले को देखा हाँ अब जो मैं सामने तो तो तो अगर स्पष्ट पता लग जाए जैसा नहीं है इतने मात्र से निश्चयात्मक ज्ञान थोड़ा हो रहा है वहां पर वो स्पष्ट होने पर निश्चयात्मक होगा मान लीजिए मैंने राजेश जी को Uh, समझ रहा राजेश जी ऐसा समझ रहा था मैं क्योंकि उन जैसा लग रहा था पर वो नहीं लग रहे लेकिन कोई और है क्या है पता नहीं लग रहा है जब पास में बिल्कुल हो जाएगा तब निश्चय हो जाएगा कि हाँ ये वो नहीं है ये दूसरा कोई है जब उनका विशेष धर्म सामने प्रत्यक्ष होंगे तभी निश्चय करूंगा मैं जब तक विशेष धर्म सामने नहीं आएंगे तब तक मैं निश्चय कर ही नहीं सकता ठीक है आपको समस्या क्या हो रही है हाँ जी, आप जिस तरह से बता रहे है? जी? आप किस तरह आपको समझ में आता है वो बताओ अच्छा किस तरह का करने से निश्चयात्मक नहीं होगा वो बताओ आप वाले में। समान, सर, नहीं वो तो ए, वो तो बता दिया ये यथा दृष्ट अयथा दृष्ट इसका क्या अर्थ आप समझ रहे हैं तो तो तो आफिर, आफिर है, तो तो वो तो इसका अर्थ किस तरह से पता नहीं आपने को है कि तो होता होता तो संचय उत्पन्न तो वो तो निश्चयात्मक है प्रश्न ही नहीं है संशय ऐसा है जो बताया जा रहा है है कि जिसमें संशय होता आप आप आपने तो आप, आपने ये मन में धारणा करके अगर आपने चला है ना कि वो नहीं है तो इसका मतलब निश्चयात्मक होता है ये आपने मान करके रखा है तब तो आपको कैसे समझ में आएगा मतलब देवदत्त तो नहीं है कोई है लेकिन वो कौन है ये उसके भी विशेष धर्म तो दिख नहीं रहे ना तो आपने जी यहाँ कुर्सी देखी और आपने पहले देखी भी थी वो आप जो बोल रहे हो ना ये वैसा उदाहरण नहीं है जो आप कहना चाह रहे हैं ये तो आपको समझना है। मैं ये समझ रहा हूँ निश्चय से हमको दिख रहा है प्रत्यक्ष हो रहा है इसलिए वो नये कोई दूसरी चीज है वो क्या है वो निश्चित हो रहा है हमको वह ऐसा भी निश्चित नहीं हो रहा है ना जिस अर्थ में आप कहना चाह रहे हैं वो अर्थ ही नहीं है ना यहाँ पर गाड़ी आ रही है सामने देखा मैंने और वो अरे ये तो हमारी गाड़ी है लेकिन वो हमारी गाड़ी नहीं है क्योंकि पास में आ अगर पता लग गया दूसरी की गाड़ी है दूसरा मॉडल है जो भी वो निश्चित हो गए तब हो ये हो गए ये हमारी गाड़ी नहीं है दूसरी गाड़ी है दूसरी गाड़ी क्या गाड़ी है वो निश्चित हो चुका है तब उसको निश्चयात्मक ज्ञान कहेंगे लेकिन हमारी गाड़ी नहीं है लेकिन निश्चय भी नहीं हो रहा है ये किस किस तरह की गाड़ी है तब तक संशय बना रहेगा ना मतलब इनोवा न, न, न, हमारी इनोवा गाड़ी है और वो सामने ऐसे लग रहा है कि उसी उसी प्रकार का आकार प्रकार का और वो इसे कलर सब कुछ है ये हमारी गाड़ी है किसी और की है हमने देखा निश्चय तो नहीं हो रहा है जैसे पास में आ गई वो गाड़ी तो हमने देखा तो हमारी गाड़ी नहीं है ये दूसरे मॉडल की है या जो भी है वो पता लग गया उसका नाम देखने से तब निश्चय होता है वह निश्चय ही नहीं हो रहा है ना केवल वो नहीं है इतने मात्र से निश्चय थोड़ा होता है निश्चय तभी होगा जब विशेष धर्मों को आप देखेंगे वहां पर निशेष विशेष धर्मों को हटा करके तो संशय दिखा रहे हैं और आप जो उदाहरण दे रहे हो विशेष धर्म को देख करके बता रहे हैं आप उसमें लागू नहीं होगा यह उदाहरण वो जो कहना चाह रहे हैं अब पकड़ में आ रहा है आपको जो हम कहना चाह रहे हैं हाँ विचार कर लेना कोई बात नहीं आज आप आगे, आगे चलें सूत्र संख्या बीस चलें बोलिएगा विद्या, विद्या अविद्यात संशय क्या हुआ अट्ठारहवें का अब बताओ ना आप क्या नहीं बन रहा है दृष्टम च कैसे है? समझ है समझ? कैसे है? भाषा आ नहीं दृष्टम का मतलब देखा है जो प्रत्यक्ष जो सामने देखा है जो देखा हुआ है वो दृष्टवत है पहले देखे हुए के समान है दे, जो देखा हुआ है वो पहले देखे हुए के समान दृष्टम दृष्टवत ऐसा है ठीक है ना हाँ। जो देखा है अभी प्रत्यक्ष जो देखा है वो दृष्टवत के दृष्टि है पहले हम जी हाँ जी हाँ जी समान उसके सामान है तो जी इसमें हो गया। बते बते मतलब हाँ जी हाँ जी सप्तमी तो? सप्तमी नहीं वहाँ पर वहाँ सप्तमी का मतलब मतुप्रत्य मतु मतलब है आ, आ, आ, क्या कहते हैं तद, अस्मिन अस्तिति तो तद अस् वाला अर्थ इसमें लेना है वाला पूर्व वाला पूर्व वाला पूर्व वाला है या पूर्व के तुल्य है? बस इतना अर्थ में थोड़ा अंतर है प्रत्यय में अंतर है अर्थ में कोई अंतर नहीं है पूर्व वाला कहो या पूर्व के तुल्य कहो एक ही बात है ना केवल प्रत्यय में अंतर है तो अलग अलग, अलग में क्या कि जो मथु वाला जो होता है क्या होता है जैसे तुल्ली में तुल्य में तो ये होगा ना पूर्व के समान ठीक है ना और मथु वाला अर्थ होगा पूर्व वाला ऐसा तो वहाँ राम तो राम के समान श्याम राम के समान आगे। आगे। और तो आगे। तो बाला तो पर्वत है है आता चलिए वहां पर दूसरा अर्थ अब व्याकरण में मत जाइए इसका इनका ये जो अर्थ है पूर्व वाला और पूर्व के तुल्य बस ये अर्थ लीजिएगा तुल्य समझ आ रहा है और मथु में ये ऐसा अर्थ ले रहे हैं पूर्व वाला बस बस इतना अर्थ ले रहे हैं ठीक है और वैसे तो अर्थ तो वो तो अनेक अर्थ होते हैं वहां पर पूर्व वाला कहो या पूर्व के समान कहो अर्थ एक ही है दोनों का केवल प्रत्येक अंतर है ऐसा इनका कथन है ऐसे ही उदयवीर शास्त्री जी ने भी दोनों अर्थ में दोनों अर्थ अर्थों में किया इसी अर्थों में किया उन्होंने भी पूर्व के तुल्य या पूर्व वाला अब आगे चलें हाँ जी विद्या अविद्या अविद्यात संशया विद्या ज्ञानम विद्या का अर्थ इन्होंने किया है ज्ञानम अर्थात उपलब्धि अविद्या अज्ञानम अनुपलब्धि विद्या का अर्थ ज्ञान या ज्ञान कहो या उपलब्धि कहो और अविद्या का अर्थ इन्होंने किया है अज्ञान कहो और अनुपलब्धि कहो ताभ्याम उन दोनों से यानी विद्या अविद्या से या यूं कहिए उपलब्धि अनुपलब्धि से ज्ञान अज्ञान अभ्याम उसी को स्पष्ट दोनों को जोड़ करके बोला है ज्ञान अज्ञान अभ्याम अथवा उपलब्धि अनुपलब्धिभ्याम अपी उपलब्धि और अनुपलब्धि से भी भवती संशया संशय होता है उपलब्धि से भी संशय होता है और अनुपलब्धि से भी संशय होता है अब उदाहरण से समझा रहे हैं यथा यथा सती मेघे भवति इति ज्ञानम बादलों के होने पर बरसात होती है ऐसा ज्ञान होता है सती मेघे बादल के होने पर वृष्टि भवति वर्षा होती है इति ज्ञानम ऐसा व्यक्ति को ज्ञान होता है अथाचा कदाचित अथाचा और कदाचित कभी कभी सती वृष्टिर्ना भवति इति बादलों के होने पर भी बरसात नहीं होती है इति तद विरुद्धम भानम उसके विरुद्ध ज्ञान होता है भानम इति ज्ञानम दो बातें बताइए बरसात होगी क्यों होगी बादल के होने पर बादल के होने पर बरसात होती है और होती है वास्तव में बादल आ जाते हैं और उसके कारण से बरसात भी हो जाती है और कभी कभी बादल भी आ जाते हैं और बरसात भी नहीं होती है ऐसे भी होता है पुनः फिर कभी तीसरी बार पुनः आगते मेघे दोबारा फिर कभी बादल आ गए हों पुनः आगते मेघे दुबारा जब बादल आने पर वृष्टिर भविष्यति न भविष्यति इति संशया बरसात होगी अथवा नहीं होगी ऐसा संशय होता है व्यक्ति यानी एक बार देखा बादल है तो बरसात होती है दोबारा कभी देखा अरे बादल है मैंने सोचा बरसात होगी लेकिन हुई नहीं बादल के होने पर भी बरसात नहीं हुई एक बार बादल के होने पर बरसात हुई अब तीसरी बार फिर कभी ऐसा देखता है तो बादल के होने पर वो बरसात होगी नहीं होगी उसको संशय हो रहा होता है हाँ जी हैदिरुद्धम तो तो पान तो का मतलब है बरसात ना हो बरसात जो होना होने का जो ज्ञान होता है उससे विरुद्ध ज्ञान होता है यानी ना होने का ज्ञान होता है अभी अज्ञान, हम्म इन्होंने संशय को आप इस समझ लीजिएगा भगवती का मतलब है होने का ज्ञान और उसके विरुद्ध ना होने का ज्ञान उसको अज्ञान का अज्ञान का मतलब यहाँ मिथ्या जान नहीं है मिथ्या नहीं है विरुद्ध जान है। विरुद्ध विरुद्ध वो को ही यहाँ पर अज्ञानम का के बरसात का हाँ था था, हाँ तो हाँ। नहीं होती तो दोनों है हाँ। अरे ज्ञान तो है लेकिन उस ज्ञान से विरुद्ध ज्ञान है इसलिए उसको अज्ञान कहा उस ज्ञान से विरुद्ध ज्ञान को तो नहीं कहा किस चीजि की ना होने की ज्ञान के नुपलब्धि ज्ञान देखिए आप ज्ञान हो रहा है हम आप इधर देखिए मेरी ओर मैं ज्ञान नहीं हो रहा बोल रहा हाँ, हूँ हाँ वो तो जैसा उन्होंने बताया उसी के तो अर्थ नहीं बता नहीं रहा हूँ तो जो पहले ज्ञान हो रहा था उस ज्ञान की देखिये वो वहाँ द्रव्य के साथ में तो उपलब्धि अनुपलब्धि होती है जहाँ कहीं पर भी हो ज्ञान जो होगा वो किसी द्रव्य द्रव्याश्रिति तो होगा ज्ञान बिना द्रव्याश्रिति ज्ञान होता है हाँ जी जहां कहीं पर भी ज्ञान होगा वो द्रव्याश्रित होगा या बिना द्रव्य के आश्रित ही ज्ञान होता है प्रश्न ये नहीं मेरा मेरा प्रश्न है क्या जो भी ज्ञान हो मिथ्या ज्ञान हो चाहे सत्य ज्ञान हो क्या वो ज्ञान द्रव्य के आश्रित होता है या बिना द्रव्य के होता है हा जी क्या क्या कह रहे हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी द्रव्याश्रिति होता है ना तो जो भी ज्ञान होगा वो द्रव्याश्रिति होता है तो यहां द्रव्य को ध्यान में रख करके उपलब्धि अनुपलब्धि की बात कही जा रही है निरपेक्ष केवल निरपेक्ष लेकर के उपलब्धि अनुपलब्धि का इनका अभिप्राय ही नहीं है कह ही नहीं सकते जो ज्ञान की बात हो रही है वो द्रव्याश्रित ही ज्ञान होगी तो द्रव्य को अपेक्षा रखते हुए ये बात बताई जा रही है उपलब्धि मतलब किसकी उपलब्धि वृष्टि की उपलब्धि या किसी भी वस्तु की उपलब्धि और अनुपलब्धि किसकी उस वस्ती कोई अनुपलब्धि जिसकी उपलब्धि होनी चाहिए उसकी अनुपलब्धि हो रही है ऐसा उसी अर्थ में यहां पर बताई जा रही है हा जी अगली बात कह रहे हैं धूमो इति ज्ञानम धुआ अग्नि से उत्पन्न होता है इति ज्ञानम ऐसा ज्ञान होता है धूमो अग्ने जायते धुआं अग्नि से उत्पन्न होता है ये जाने विपरीत धूमो बाष्प रूप तद विपरीतम ज्ञानम उसे विपरीत ज्ञान ऐसा भी होता है जलाशयाद जहा कहीं तालाब हो उत् तालाब से जहां पानी इकट्ठा है वहां पर, वहां पर जलाशयात अपि उत्तिष्ठति धूमा वहां पर भी धुआं उठता हुआ दिखता है वो कैसा धुआं होता है वाष्प रूप वो वाष्परूप होता है धूमम धूमम अकस्मात्ष्टवा संशयोती धूमा ये अग्निर अब दो जगह पर उसने देख रखा है पहले जहां अग्नि है वहां अग्नि से धुए को उठता हुआ भी देखा और कहीं जलाशय से वाष्परूप धुएं को भी देखा दोनों धुवों को देखा उसने फिर कभी अचानक कहीं पर धुआं देखता है व्यक्ति धूमम अकस्मात दृष्टवा कहीं अकस्मात यानी अचानक कहीं पर धुएं को देख करके संशयो भवति, उसको संशय हो रहा है धूमा ऐसा ये जो धुआं है अग्नि है ये अग्नि का है न व अथवा किसी जल किसी और का है ऐसा उसको संशय होता है अगली बात नद्याम जलस्य से उपलब, उपलब्ध उपलब्धि भवती हाँ जी क्या वो दोनों बातें के उपलब्धि और अनुपलब्धि दुवे की उपलब्धि ठीक है ना कि दुआ ज्ञान जा, को लेकर के कह रहे हैं एक तो अग्नि से दुआ जो उत्पन्न होता है उसका ज्ञान होता है और तद विपरीतम उससे विपरीत ज्ञान भी होता है वो भी दुए के रूप में होता है, वो, है।, उसका जो का जो है वो भी, भी, भी वास्तविक है हमें उसके कोई लेकिन उससे विरुद्ध ज्ञान है बस केवल ये कहना चाह रहे हैं उसके विपरीत ज्ञान है नहीं पकड़ में आया आप क्या सोचते हैं मेरे को समझ में नहीं आता है अब ये देखिएगा जो बात कही जा रही है इनसे ये विरुद्ध है ये ब्रह्मचारी है ये गृहस्थी है ठीक है ना ये इनसे विरुद्ध है ये भी वास्तविक है हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं अवास्तविक है पर इनसे विरुद्ध है या नहीं है? बस इतना ही समझ लो ना यहां पर भी ऐसे समझ लो व्यक्ति की जो विवक्षा है ना उस विवक्षा के अनुसार आपको सोचना है ना हम कब कह रहे हैं या सूत्र भाष्यकार कब कह रहे हैं कि वो अवास्तविक है केवल इतना कहना चाह रहे वो उससे विरुद्ध है उससे अलग है उससे भिन्न है ये कहना चाहते हैं और उसी अर्थ में ले लो उसी अर्थ में इसको समझ लो तो आसान रहेगा ठीक है जी हाजी गड़बड़ लग रहा है ऐसा है आप हर जगह गड़बड़ आप देखेंगे ना तो वो आपको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा है जाए। हाँ वैसे वैसे यहाँ पर ये इन्होंने उपलब्धि अनुपलब्धि को लेकर के जो कह रहे हैं वहां न्याय दर्शन में जो उपलब्धि अनुपलब्धि जो वहां कही है ना उसके साथ मत जोड़िएगा इसको उसके साथ जोड़ेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा वहां विप्रतिपत्ति के साथ जोड़ेंगे ना तो शायद समझ में आ जाएगा आपको विप्रतिपत्ति जो विरुद्ध है ना एक दूसरे से भिन्न है वहां विप्रतिपत्ति से भी तो संशय होता है ना आ, उस विप्रतिपत्ति के साथ जोड़ दीजिए इस सूत्र को यह उपलब्धि और अनुपलब्धि ज्ञानम अज्ञानम जो बात कही जा रही है ये आप विप्रतिपत्ति से जोड़ दीजिएगा विप्रीपत्ति का मतलब है वहाँ विरुद्ध वहाँ विप्रति पत्ती कर विरुद्ध लिया धुआं तो है ना एक ही विषय धुआ समय धुआ है लेकिन ये तो पूरा घट रहा है मैंने जब तीसरी बार देखा धुआं उठते हुए वाष्पी वाला है या फिर अग्नि वाला है जी ये समान धर्म तो मिल रहा है की धुएं वाला लेकिन मुझे विशेष धर्म नहीं मिलता की जिससे में इनमें अलग अलग पृथक को देख सकूँ की ये अग्नि वाला है या अच्छा विप्रतिपत्ति का क्या उदाहरण है इसमें तो क्या बना <dwar Henkil Stadium> नहीं वहाँ पर वहां पर विप्रतिपत्ति वाला जो संशय दिया है ना कनाज जी नहीं वहां पर का बताइए ना और और भी कुछ दिया होगा देखो वहां पर जो संशय के जो प्रसंग में है ना विप्रतिपत्ति वाला जो संशय और उदयवीर जी का दिखाना उदयवीर जी क्या मानते हैं उदय जी प्रतिपत्ति में इसको ले रहे हैं शायद हाँ उदयवीर जी तो यहाँ आत्मा का लिया विद्या यथार्थ ज्ञान अविद्या अयथार्थ ज्ञान प्रत्येक विचारशील व्यक्ति स्थिति को जानता है कि कभी किसी विषय का ज्ञान सत्य होता है कभी असत्य उसके सत्य असत्य होने का बोध उसकी परीक्षा व फल से होता है अनंतर कोई ज्ञान होने पर ज्ञाता को स्वयं यह संशय हो जाता है कि न मालूम मेरा यह ज्ञान सत्य होगा या असत्य कोई ज्योतिर्विद एक बात बताता है वह सत्य निकल जाती है कभी असत्य अनंतर कभी कोई बात बताने पर उसे स्वयं संशय हो जाता है कि यह बात सत्य निकलेगी या असत्य ये तो आत्मा के बारे में एक वादी कहता है आत्मा नित्य है और दूसरा कहता है नित्य नहीं है एक अधिकरण में बिना किसी अपेक्षा के दो विरोधी धर्म नहीं रह सकते ये वैसा अर्थ ले रहे हैं ठीक है इन्होंने दूसरा का दे दी वो समान धर्म वालों को ही यहाँ पर जोड़ दिया ठीक है इसको समान धर्म वाले में ले लीजिए कोई आपत्ति नहीं हाँ जीवी हाँ जी हाँ जी जी ने इसको विद्या विद्यात संशय से यहाँ पर विप्रतिपत्ति वाला संशय को ले रहे हैं कोई बात नहीं ठीक है हाँ जी नद्याम अगली बात देखिएगा नद्याम जल से उपलब्धिर्भवती मृगमरीचिकायां मरीचिकायाम जल से नदी में जल की उपलब्धि होती है यानी नदी में देखा तो पानी दिखाई देता है और मृग मरीचा मृग मरीचिका में भी जल की उपलब्धि दूर से होती है वास्तव में उपलब्धि नहीं होती है यानी जल वहाँ नहीं होता है यानी जल होता हुआ वहां पर जल होता है और जहां जल ना होता हुआ जल होता है तो ये कह रहे हैं मृग मरीचिकाया जल से अनुपलब्धि बहुत मृग मरीचिका में पास में जाकर के देखेंगे तो जल की अनुपलब्धि होती है ऐसा उदाहरण दिया इन्होंने कदाचित दूर तो दृश्य माने प्रवाहे संशयो भवति कभी दूसरी बार या तीसरी बार जब व्यक्ति दूर से देखा है पानी कहीं दृश्यमाने प्रवाह है वहां पानी दिख रहा है और उसका प्रवाह बहना है पानी बहता हुआ पानी को वो अनुभव कर रहा है तब संशय होता है। जल नदी प्रवाह यद मृग मरीच प्रवाह क्या वो वास्तव में जो जल दिख रहा है जल बह रहा है वहां पर वो नदी का प्रवाह है अथवा मृग मरीचिका के कारण से वो प्रवाह दिख रहा है इति संशया खलु आंतरिक आंतरिक संशय आंतरिक है ऐसा वो कहना चाह रहे हैं हाँ उपलब्धि अनुपलब्धि मान उपलब करके चल रहे हैं तद भेदार्थ एव पुनः संशय शब्द सूत्रे उसके भेद करने के लिए सूत्र में दोबारा संशय शब्द को उन्होंने कहा है वैसे ये आत्मा अनात्मा आत्मा का अगर लेते तब अच्छा हो जाता है इनका शब्दार्थ तो स्पष्ट हो गए ना आप लोगों को ये उपल, ये आ, का ही लेना चाहिए विद्या और अविद्या से संशय उत्पन्न होता है देखी देखी। ये, ये आप नहीं।, आ, नहीं है वो तो मैं मान लिया ना अभी हाँ कोई बात नहीं इसका इसका अर्थ आप इतना ही कर लीजिएगा उपलब्धि अनुपलब्धि वो वाला उपलब्धि अनुपलब्धि से संशय होता है ऐसा मान लीजिएगा यही वाला वाला न्याय दर्शन में आया है अध्याय और संशय अभी का तो वहां पर भी जब की सत सत असत विद्या जो विधा उपलम्ब मानी अव्यों कोई बात नहीं वो तो यहाँ पर आप उपलब्धि अनुपलब्धि से न्याय दर्शन में जो उपलब्धि अनुपलब्धि है उस अर्थ में इसका घटा लेना बस जी।, जी तो पहले हाँ जी।, तो जी आपने जब ये ज्ञान होगा किसी द्रव्य द्रव्य होगा ज्ञान जो जी। अविद्या सत्य भी, भी होती है और तो, तो अविद्या तो दोनों प्रकार से होती है तो से नहीं सत्य उपलब्धि का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं और असत्य उपलब्धि का से क्या कहना चाह रहे हैं पहले वो आप उसका उदाहरण दे के बताइए नहीं हो रही हो रही है तो केवल ना हो ना का का ना मात्र वह ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान क्या चीज़ है? है है है मतलब वो अपेक्षा से से कहा कहा कि उस भिन्न इसलिए उसको अविद्या उस हाँ कुछ, कुछ, कुछ भी हो सकता भिन्न है भिन्न अर्थ में है भिन्न अर्थ में भी तो होता है ना आप परियुदास के रूप में और प्रसज के रूप में दोनों अर्थ होते हैं न, निशेद तो ना निषेध का तो यहाँ अविद्या तो यहाँ जो अविद्या जो बताई जा रही है उससे भिन्न है भिन्न अर्थ में है है मैं बोलूं ठीक जैसे एक व्यक्ति तो आप अविद्या से आप क्या कहना चाह रहे हैं पहले इसका अर्थ बताइए अविद्या का अर्थ भिन्न ना या फिर ही ना ना ये भी नहीं है ये नहीं ये नहीं, ये नहीं। ऐसा नहीं अविद्या के अर्थ बहुत सारे होते हैं ठीक है अविद्या का अर्थ है इससे भिन्न है भिन्न का मतलब नहीं पी रहा है अगर आप जो अर्थ जिसमें अर्थ ले रहे हैं ये आदमी पानी पी रहा है तो दूसरा व्यक्ति नहीं पी रहा है हाँ वो अविद्या है अवित्य का मतलब है इस इस जान से भिन्न ज्ञान वाला है ऐसा हाँ ऐसे ही लेना है पहली बार, पह, पहली बार नहीं आपने वेद मंत्र नहीं पढ़ा विद्यामच अविद्यां यदेदो भयम सह अविद्यामृत्युम अविद्या से मृत्यु का मृत्यु को तरा जा रहा है और अविद्या का वहां मतलब अविद्यान नहीं है और कुछ भी नहीं है ये नहीं है वहां अविद्या का मतलब है ज्ञान से भिन्न जो है वो कर्म और उपासना है ठीक है और अगर आपको आ, उसका भाष्य देखना है तो आप वेद भाष्य भी देख सकते हो स्वामी दयानंद का और सत्यार्थ प्रकाश में नौवें समोल्लास में भी देख सकते हो वो, वो यही अर्थ किया उन्होंने विद्या से भिन्न अब वो किसी को मैं मैं अब दूसरी बात कहूं किसी को लग सकता है हमने अम, कहा इसका पेट नहीं है क्या मतलब है अनुदरह, अनुदरह।, अनुदरह। हाँ वो अब उसका हम नहीं लेंगे मान लो अन, अनुदारो बाल का अब बोलो उसका पेट नहीं इस बालक का पेट ही नहीं है क्या मतलब है इसका नहीं क्या है तो इसका मतलब है ये मोटू नहीं है ये पेटू नहीं है हाँ कई बार बच्चे लोग भी आजकल पेटू बन रहे हैं बर्गर वर्गर ये ये खा करके कितने पेटू बनते जा रहे हैं बच्चे बन नहीं रहे है? तो हम ये कहना चाह रहे हैं इसका पेट नहीं है इसका मतलब है ये पेटू नहीं है ये कहना चाह रहे हैं बस इतना है पेट बिल्कुल नहीं है ये थोड़ा कहना चाह रहे हैं हम लोग ठीक है तो वहां इस, इसका विश्लेषण किया है भाष्यकारों बा, ने छह प्रकार का अर्थ दिया है वहां पर वैसे तो मुख्य अर्थ तो दो है उन दो का विस्तार करके उन्होंने छ अर्थ दिए है वहां पर हां जी निषेध का निषेध का ये काम पर दिया ये तो मैं नहीं कह सकता प्रसज्ज और प्र, परयुदास ये तो निषेध के दो मुख्य भेद हैं इन दो मुख्य भेदों को विस्तार करके छेप प्रकार उसने दिखाया भाष्यकार किसी ने दिखाया मेरे विचार से आ, योगदर्शन का भाष्य करते हुए किसी टीकाकार ने ऐसे अर्थ दिखाया व्याकरण के अनुसार मैं आपको बता सकता हूँ वो कौन सा है देख करके मतलब मुख्य वेद तो दो ही है प्रसज्ज और प्रतिषेध लेकिन उसने प्रकार के अर्थ उसके बनाए उन दो को छ में बांट दिया और छे के उदाहरण दिया उसमें। जो ये सामान्य में, समान में आ गया। तो इसका उदाहरण नहीं।, नहीं विद्या विद्या से यहाँ पर वही उपलब्धि अनुपलब्धि अर्थ में ले, लेंगे तो योगदर न्याय दर्शन में जो उपलब्धि अनुपलब्धि को लेकर के जो संशय उत्पन्न किया है उस अर्थ में ले सकते हैं जो भी उदाहरण आप वाला ले सकते हैं कोई भी पदार्थ ऐसा मतलब होता हुआ भी उपलब्ध नहीं हो रहा है और न होता हुआ भी उपलब्ध नहीं हो रहा है ठीक है हाँ जी जो दुण दुण क्या जो हाँ जी हाँ जी तो मेघ वाला ये सब समान धर्मों में चला जाएगा मेघ का भी हाँ। विप्रतिपत्ति का मतलब है विप्रतिपत्ति है आत्मा है या नहीं है तो यहाँ विप्रतिपत्ति तो बादल है या नहीं इस रूप में विप्रतिपत्ति होगा बारिश हो देखे निए देखे निए देखे। बारिश नहीं बारिश नहीं होगी हो होगी नहीं होगी क्यों संशय हो रहा है हमको बादल तो दिख रहे हैं लेकिन वहा विशेष धर्म हमको नहीं दिख रहे हैं जिससे मतलब बरसात होने का जो विशेष धर्म है वो हमको नहीं दिख रहा जैसे किसान लोग होते हैं ना जो बहुत अनुभवी किसान होते हैं वो देखकर के बताते हैं कि बरसात होगी तो होगी ठीक है ना क्योंकि उनको विशेष धर्म दिखते हैं वहाँ पर क्योंकि जो, पीछे जो जिससे बारिश हुई थी नहीं। इस तरह का कुछ देखा नहीं था विशेष धर्म जो अब बादल दिख रहे बारिश हो भी सकती नहीं हो सकती है मैं ये कह रहा हूँ उसको जो संशय हो रहा है ना क्यों हो रहा है संशय बादल है समान धर्म दिख रहा है बस बादल है पर वो बादल गिरने का जो विशेष धर्म वहाँ पर है हा? जो अब्र अब्र और अब्रमेघ का जो संयोग है न वहाँ पर वो संयोग रोक रखा है हमको वो पकड़ में नहीं आ रहा है वो संयोग को उसने हटा दिया तो बरसात हो जाएगी जो बादलों को रोके रखता है ना वहाँ पर वो जो विशेष धर्म उसको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए उसको पता नहीं लग रहा है इसलिए संशय हो रहा है विशेष धर्म जब दिख जाएगा तो उसको स्पष्ट हो जाएगा कि बरसात होगी नहीं होगी जानकार बता देगा समान धर्म समान्दर्म ही तो कह रहा हूं सम, समान धर्म तो दिख रहे हैं विशेष धर्म नहीं दिख रहे आप बताओ किसमें लेंगे विप्रतिपत्ति में तो वही है जैसे है या नहीं है उसी प्रकार का अर्थ तो लेना है आपको हाँ तो तो उपलक्षण है दूसरा कोई भी ले लीजिएगा ना होगा या नहीं होगा नहीं होगा और नहीं क्या नहीं विप्रतिपत्ति का मतलब देखिए विप्रतिपत्ति में वहाँ पर यह होता है कोई आत्मा है या नहीं है संसार वास्तव में है या यथार्थ है या अयथार्थ है मोक्ष वास्तव में है या नहीं है ये सब विप्रतिपत्ति में आएंगे हाँ समाधि लगती है या नहीं लगती है ऐसे लोग उड़ा रहे हैं ईश्वर साकार है या निराकार है ये सब विप्रतिपत्ति में होंगे नहीं इस रूप में देखोगे तो आप विप्रतिपत्ति होगी वहां पर विप्रतिपत्ति का मतलब है विरुद्ध होना चाहिए विरुद्ध अगर ऐसा देखेंगे तो फिर ये भी विप्रतिपत्ति में जाएगा पर ये इस तरह का विप्रतिपत्ति नहीं है अगर आप वहां विप्रतिपत्ति का मतलब है आचार्य कह रहा आचार्य है आचार्य है ही नहीं तब विप्रतिपत्ति में जाएगा आएगा नहीं आएगा ये जो बात बताई जा रही है आने और न आने का वहाँ कुछ धर्मों को देख रहा है इसलिए वो बोल रहा है, तो ही है, है।, में जी है होता है, नहीं होगी बस ये ये संशय हो रहा है क्योंकि वहाँ समान धर्म हमको दिख रहे हैं और विशेष धर्म नहीं दिख रहे इसलिए संशय हो रहा है और वहाँ बिल्कुल वही स्थिति लेकिन वो देखिये वहां पर उसने विशेष धर्म को नहीं गौर किया इसलिए पता नहीं लग रहा है उसको जो बरसात तो जब हो रही थी तब वहा विशेष धर्म उसको पता नहीं साधारण आदमी हर आदमी को पता नहीं रखता और आदमी को दौड़ दिया हमको भी पता नहीं लगता है हमको भी पता नहीं लगता वो विशेष धर्म लेकिन जिसको भी जो भी देख रहा है वो बस बादल की उपस्थिति मात्र को देख रहा है ना तो एक धर्म तो उसको दिख रहा है लेकिन बरसात होगी होने के लिए जो धर्म है वो उसको समझ में नहीं आ रहा इसलिए तो उसको संशय हो रहा है हाँ जी, जी ये सब सामान्य सामान्य धर्मो में जाएगा समान धर्म ऊपर के जो और ये जो दृष्टम छष्टवत और यथादृष्टम अयथा दृष्टत्वाचा ये जो है सामान समान धर्मों में जाएगा और विप्रतिपत्ति का अगर आप अर्थ लेना है तो इसका उदाहरण आत्मा का ले लीजिएगा आत्मा का मुक्ति का और समाधि का और स्वर्ग का ऐसे जितने भी अर्थ हैं वो सारे ले लीजिएगा वो उदाहरण बन जाएंगे विप्रतिपत्ति के अगर वे प्रतिपत्ति लेना है और विद्या विद्या इससे यदि उपलब्धि अनुपलब्धि लेना है तो फिर वो कील वाले उदाहरण दे सक, ले सकते हैं जो भी छुपे हुए पदार्थ है के अंदर जल है या आप पृथ्वी के अंदर सोना है या जो भी धातु है जो भी छुपे हुए पदार्थ हैं है, वो सब उदाहरण बन जाएंगे उपलब्धि अनुपलब्धि के कौन से समाचार हाँ जी हाँ जी ये सब इसमें जो भी बताए वो समान धर्म में जाएंगे कौन सी जो में नहीं ये भी नहीं जाएगा उसमें किसमें अनुपलब्धि की अव्यवस्था अनुप ये ये ठीक है जल जलाशय में पानी की उपलब्धि वाले में जाएगा ये उपलब्धि में जाएगा इससे हम केवल ये ये उदाहरण को ले सकते हैं उसमें उपलब्धि वाले में ये तो उदाहरण नहीं, नहीं बन जाएंगे ये ये आपको समान में लेना है और विप्रतिपत्ति वाले उदाहरणों को यहाँ ले लेना है आत्मा वाले यानी यहाँ पर दो ले सकते एक विप्रतिपत्ति वाला भी ले सकते हो और ये अंतिम उदाहरण जो दिया है जल की उपलब्धि और अनुपलब्धि इसका भी ले सकते हो तो विवाह विद्या विद्या तो ना करें तो सामान्य में जाएगा विवाह नहीं करेंगे सा, सा, सामान्य धर्मो में चला जाएगा तो सबका एक ही अर्थ जैसा हो जाएगा तो इसलिए इन दो उदाहरणों को अटा करके अब आत्मा वाले उदाहरण ले लीजिए यहाँ पर आत्मा वाला लेना उचित है का लेना पड़ेगा वाला हाँ जी दो दो अर्थ है ना यहाँ पर विद्या से जो है ये उपलब्धि का है और आ, अविद्या से अनुपलब्धि का है विप्रतिपत्ति का का तो यहाँ पर आप अविद्या के अर्थ में लेंगे वैसे इन, इन इस सूत्र का दो प्रकार के अर्थ आप कर सकते हैं उपलब्धि से और अनुपलब्धि से संशय होता है एक अर्थ यह है और दूसरा अर्थ है विद्या विद्या मतलब है इन दोनों का अर्थ विप्रतिपत्ति लेंगे विरुद्ध अर्थ विरुद्ध अर्थ से संशय होता है ऐसा दो प्रकार का अर्थ बनेगा सूत्रार्थ लिख लीजिएगा पहले सूत्रार्थ लिख लीजिएगा उपलब्धि की व्यवस्था से उपलब्धि की व्यवस्था से अनुपलब्धि की व्यवस्था से पहले लिख लीजिए उपलब्धि की व्यवस्था से और अनुपलब्धि की व्यवस्था से संशय होता है और दूसरा अर्थ बनेगा विप्रतिपत्ति से संशय होता है विद्या विद्या का अर्थ है विप्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति से संशय होता है स्पष्ट हो गए जी हाँ जी जो आया है, जी का जी अपने नियुं नियुं ये से तो नहीं आपको क्या समझ में आता है तो पौन -पौन के पक्ष में वो वो बात छोड़िए आपको क्या समझ में आता है ये बताइए या कोई या बहुमत से कोई सिद्ध करना नहीं है अपने इनका प्रश्न है कि वृष्टि का होना और ना होना ये समान धर्मों में जाएगा ऐसा कौन कौन मानते हैं ये इनका प्रश्न है आपको क्या समझ में आता है ये पूछिएगा ना आपको किसमें जाता है ऐसा समझ में आता है विप्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति का अर्थ है विरुद्ध धर्म एक ही विषय में विरुद्ध धर्म विरुद्ध ज्ञान कोई भी कहिएगा हाँ तो यहाँ क्या विरुद्ध धर्म है नहीं केवल होगी नहीं होगी मात्र से विप्रतिपत्ति में नहीं जाती है विप्रतिपत्ति में वो जाती है कि स्वर्ग है एक कहता है स्वर्ग नहीं है दूसरा कहता है एक कहता है मोक्ष है कहता है तो दूसरा कहता मोक्ष नहीं है ऐसा कहता एक कहता आत्मा है और एक कहता आत्मा नहीं है एक कहता ईश्वर है एक कहता ईश्वर नहीं है यह है विप्रतिपत्ति ऐसे बहुत सारे एक कहता धर्म होता है कोई कहता धर्म ही नहीं होता है कोई कहता पुण्य होता है एक कहता पुण्य ही नहीं होता है ये विप्रतिपत्ति एक कहता न्याय होता है न्याय कुछ नहीं होता ये तब वैसे बेकार की बात है तो ये जो है ये विप्रतिपत्ति है न्याय धर्म स्वर्ग मोक्ष आत्मा इस तरह का ये नहीं नहीं है, है है? ना? उसी चीज में, तो वो क्या विपरीत पत्ती देखिए ऐसा है कोई कहे बादल है कोई कहता बादल ही नहीं है तब होगी दो जन ना भी कहे है मेरे दिमाग तो नहीं, तो नहीं है क्या वो वो वस्तु बताइए मतलब बारिश होगी चलो तो बारिश का तो फादे चल रहा है है हाँ, है है अथवा नहीं तब तो विप्रीपत्ति होगी ना उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं ऐसे अगर मेरे दिमाग में ये चल रहा है बारिश होगी अथवा बारिश नहीं होगी तो यहाँ वहाँ अड़चन अड़चन की बात नहीं है क्योंकि बादल तो दोनों पक्षों में है पर केवल ये है कि बरसात होगी नहीं होगी ये संशय हो रहा है बादल तो स्वीकार कर ही रहे हैं अर्चन उसमें ये नहीं है कि बादल को नहीं स्वीकार कर रहे हो आप व्यक्ति अकेला ही व्यक्ति बादल है या नहीं है ये संशय नहीं हो रहा है बादल तो है ये आपको स्पष्ट है देखे देखे देखे देखे देखे बताया था पहले सुनो बादल है ये तो आपको स्पष्ट है केवल आपको संशय हो रहा है पता नहीं बरसात होगी नहीं होगी केवल होगी नहीं होगी मात्र से वो विप्रति में नहीं जाएगी आपको कहा बोले तो बारिश नहीं, नहीं देखिए ऐसा है बादल हो है लेकिन एक व्यक्ति कह रहा है बरसात होगी एक व्यक्ति कह रहा है नहीं होगी ठीक है ना यहाँ पर वहां पर होगी क्यों कह रहा है और नहीं होगी क्यों कह रहा है ठीक है ना जैसे आत्मा है एक व्यक्ति कह रहा है एक व्यक्ति आत्मा नहीं है ये कहेगा नहीं वो एक अलग बात है वो मैं उसको छोड़ देता हूँ आ, मैं ये कहूँ कह, बा, बादल को तो स्वीकार कर रहा है व्यक्ति ठीक है ना दोनों व्यक्ति बादल को स्वीकार ही कर रहे हैं केवल इतनी बात है कि एक कह रहा है बरसात होगी एक कह रहा है बरसात नहीं होगी इस दृष्टि से विप्रति पत्ती है बिल्कुल यही दृष्टि यहाँ की देखिये पहले इस बात को समझ लीजिएगा क्योंकि जो आपको जो दिख रहा है ना बरसात होने का आ? वो विवक्षा कहीं ऊपर जाएगा फिर तो विवक्षा अधिन होगा हम्म इसलिए नहीं लगता है बहुत कठिन जाएगा जी यूद्णा। यूद्णा तो... नहीं नहीं करी थी आपने ऐसा है कि बादल अगर विपक्ष ऐसा है बादल को तो देख ही रहा है बरसात होगी नहीं होगी ये जो संशय हो रहा है दो प्रकार का जान जो हो रहा है नहीं अगर आप ऐसा ऐसा नहीं।, नहीं आप ऐसा देखेंगे ये पता नहीं पुरुष है या नहीं है सामने जो देख रहा हूं मैं उसको वो पुरुष है या नहीं ठीक है हाँ ठीक है इसमें ये आ, है क्योंकि वहां पुरुष है या नहीं केवल इतना नहीं हो रहा है एक मिनट वहां दो विरुद्ध विर, विरुद्ध धर्म आ रहे हैं वहां पर एक ठूंठ का हो रहा है एक पुरुष का हो रहा है वो विप्रतिपत्ति वो समान धर्म तो में जा रहा है और यहाँ पर बादल तो वो है ही केवल होना ना होना हो रहा है तो ये विप्रतिपत्ति में जाना चाहिए नहीं नहीं नहीं समान धर्म तो दिख रहे हैं हमको वहाँ पर वो समान धर्म दिख रहे हैं केवल मैं एक पक्ष को बताया यहाँ पर पुरुष हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है पुरुष हो सकता है नहीं भी हो सकता है क्योंकि मैं समान धर्मों को देख रहा हूं निश्चय नहीं वो समान धर्म में जाएगा और उपलब्धि अनुपलब्धि तो एक अलग चीज हो गई ठीक है बरसात को आप उपलब्धि अनुपलब्धि तो प्रतिपत्ति में लेना चाहे अभी और विचार करूंगा मैं इस बार चले आगे हाँ जी आप कुछ बोलना है आपको हाँ जी परीक्षा प्रसंगस्य प्रसंग संशय परिभाष्य परीक्षा प्रसंगस्य प्रसंग संशय परिभाष्य यद विषयकलु खलु संशय प्रवर्तिष्य से सब स्वरूपत उपस्थाप्य हाँ जी तो ये कहते हैं परीक्षा प्रसंग से मुखम संशय परीक्षा प्रसंग का जो मुख है यानी उसकी जो भूमिका है वो क्या है संशय को लेकर के है उसकी परिभाष्य उसको परिभाषित करके यदि विषय खुलु संशय प्रवर्तिष्यते जिस विषय में संशय प्रवृत्त तो होगा स शब्द वो विषय है शब्द स्वरूपतः उपस्थाप्य उस शब्द को स्वरूप से यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है यानी उस शब्द के स्वरूप को बताया जा रहा है हाँ जी हम्म परीक्षा रहे तो नहीं गिना बात वो नहीं है बात वो नहीं है कि इसमें उसमें गिनाएगा इसलिए नहीं उसका करना चाह रहे तो है ना। नहीं, नहीं, गिना नहीं। क्या मतलब तो चित्रकार ने, ने नहीं गया वो वो अलग बातें हैं तो तो तो लेकिन हाँ तो, तो कोई बात नहीं वो मा... इस इसका मतलब है वो अंतर्नीत है वहाँ पर वो अंतर नहीं थे तभी तो शब्द को लेकर के चर्चा कर रहे हैं अगर नहीं गिना होता तो क्यों करेगा वो वो गिना है मान करके चलना पड़ेगा ठीक है सीधा सीधा शब्द को नहीं बताया वहां पर लेकिन उसने माना है उसको कुछ लग रहा है कि वहां इसलिए नहीं बताया बता इसकी विशेष परीक्षा करनी है इसलिए नहीं बताया माना तो है शब्द है और, और, और, और, और, और। विशेष रूप से जिस रूप में शब्द की परीक्षा होगी उस तरह का औरों की परीक्षा नहीं कर रहे हैं और तो समझ में आता है आसानी से पर शब्द आसानी से समझ में आने वाला गुण नहीं है इसलिए इसको विशेष रूप से परीक्षा करना है, इसलिए इसको अतिरिक्त तो अलग से पढ़ा है तो हाँ जी, जी अगर तो तो हाँ जी बात नहीं वो नहीं है केवल वो केवल इतना ही तो नहीं है इतना ही तो नहीं है क्योंकि शब्द को विशेष रूप से परीक्षा करनी है एक एक विषय, विषय तो ये है कि शब्द की विशेष परीक्षा तो करना ही करना है एक हेतु ये, ये है बाकी जो दूसरे हेतु है वहां पर वहां ना पढ़ने का वो प्रसिद्ध है इसलिए ना पढ़ा और प्रसिद्धों में शब्द प्रसिद्ध होता हुआ भी उसका विशेष परीक्षा करनी है कुछ भी कह सकते हैं अर्थात तो आप ये मान करके चलिएगा शब्द को सूत्रकार ने स्वीकार किया है तब जाकर के ही यहाँ पर शब्द की बात करने रहे वहाँ पर केवल पढ़ा नहीं है बस, बस इतना है प्रश्न उसका उसका कोई उत्तर हमारे पास में किसी के पास में नहीं है सब लोग हुआ ही करेंगे मैं कुछ हुआ करूंगा आप कुछ हुआ करेंगे तीसरा कुछ हुआ करेंगे और कुछ नहीं है और हुआ जो है हुआ ही होती है याद रखना तर्क तर्की होता है तर्क कोई प्रमाण नहीं होता है मेरे तर्क को आप खंडित कर सकते हैं आपके तर्क को कोई तीसरा खंडित कर सकता है तीसरे कुछ चौथा खंडित कर सकते उसमें कोई अंतर आएगा नहीं क्योंकि तर्क है वो प्रमाण नहीं है और मैं प्रमाण वैसे दे ही नहीं सकता जब मेरे पास है नहीं तो कैसे दूंगा मैं तर्की तो दूंगा तो इसलिए तर्क दे रहा हूं उस तर्क को आप खंडन करना हो तो अब खंडित करने वाला कोई वचन लाओ तो मैं उसको खंडित मानूंगा तो ये खंडित करी सकता तो नहीं मैं मई कब कह रहा हूं ये खंडित नहीं होता है मैं तो स्वीकार ही कर रहा हूँ तर्क तो खंडित होता ही है जब तक तो आप खंडित नहीं करोगे तब तक मेरे तर्क को तो मानकर के चलो हो। ये कहना चाह रहा हूं मैं केवल ये तो ये तो कोई बात नहीं ये तो कोई बात नहीं कहकर उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हो ना आ, क्योंकि तर्क तो तर्क ही है तर्क तो कभी ना कभी खंडित होगा ही होगा ये जरूरी नहीं है कि खंडित अवश्य ही होगा कहीं हाँ क्योंकि खंडित करने वाला नहीं होगा तो खंडित नहीं होगा तो हो। हाँ खंडित ठीक है तो खंडित नहीं होगा और वो हमेशा तर्क जो है प्रमाण को पुष्ट करता है प्रमाण को सहयोग करता है सहायक है सहायक के रूप में काम आएगा और जब वो खंडित करेगा तो दूसरा ले आएगा तो खंडित नहीं होगा खंडित हो जाता है। अब इस पर इस पर चर्चा नहीं करते हैं पहले इस बात को समझ लो ऐसा है प्रमाणों को पुष्ट करता है ये, ये आपकी बात। नहीं, एक नहीं खंडित नहीं होगा उनका अभिप्राय यह है जो प्रमाण को पुष्ट कर लिया उसने ठीक है ना प्रमाण प्रस्तुत पहले मेरी बात को तो सुनो मतलब जो प्रमाण है उसको सहयोग कर दिया उसको पुष्ट कर लिया उसको मजबूत कर रहा है वो अब मजबूत कर रहा है तो फिर उसको क्यों खंडित करना चाहोगे आप? आपको ठीक है तो है है तर्क तर्क क्या खंडित जी ने उदाहरण भी दिया था कि शराब से नशा होता है कोई नशा होता है तो बोतल नाचनी चाहिए नहीं वो वो ऐसा नहीं ये तो, तो कुतर्क है <laughs> तर्क तो ये होता है शराब से नशा होता है जो कहने वाला जो कह रहा है वो ये कहना चाहता है जो शराब पीता है और वो शराब भी ज्यादा जब पीता है तब नशा उसको आती है ये उसका अभिप्राय है दे दे दे दे। ये अभिप्राय लेना पड़ेगा ऐसा थोड़ा है कि शराब नशा हो यूं तो आप अंगूर खाओ तो भी नशा होगा आप ज्यादा खाओ तो आप और क्या है आप दूध ज्यादा पियो तो भी नशा हो जाएगी आपको आ? आप ज्यादा खाओ तो भी नशा पैदा हो जाएगा आपको नहीं तो हर चीज में जब उसको अति करेंगे तब नशा उत्पन्न होगा देखिए नहीं काटा काटा जा सकता है मैं मना कब कह रहा हूँ तो वो वो उसी अर्थ में कह रहे हैं आप प्रमाण प्रमाण कर रहे थे बीच में एक देखिए मे, मेरी बात कोई ही पुष्ट कर रहे थे कि वो जब वो प्रमाण को पुष्ट करता है बात तो पुष्ट कर, कर रहे थे यदि आपकी तब ठीक है कर रहे वो एक अलग बात है अब अब स्वीकार कर लिया फिर वो बात आगे हो ऐसा है वो काटने का मतलब दो प्रकार से होता है एक तो उचित <laughs> रूप में काट एक उचित रूप में काटता है एक अनुचित रूप में काटता है, है जैसे अभी बोला ना शराब जो है नशा करता है तो एक आदमी ने अनुचित रूप में काटता है उसको फिर तो बोतल को नाचना चाहिए ये जो काट ये तो ये भी तो काटना है लेकिन ये अनुचित रूप में काटना है अगर कोई आकर के उचित रूप में काटता है वो एक अलग बात है तो काटना भी तो दो प्रकार से होता है ये ये सारी बातें विवक्षा विवक्षादी ने याद रखिएगा हमेशा विवक्षा को अगर आपने ध्यान में नहीं रखा है तो अनर्थ हो जाएगा अब फिर अड़े रहेंगे अब और कुछ नहीं होगा वहां पर और अंत तो अरे मैं ये तो कहना चाह रहा था वो कहेगा मैं भी तो ये कहना चाह रहा था तो फिर आगे जाकर के लड़ाई वड़ाई करके लुट करके फिर कहेंगे हाँ जी ठीक है जी ठीक है जी चलो ये वस, ये स्थिति हो जाएगी इसलिए वो विवक्षा को देख लीजिएगा इतना आग्रह ही हर विषय में नहीं करो जिससे कि आगे चल करके मुसीबतें आ जाए ठीक है ना और कई बार वो आग्रह कर करके फिर धीरे धीरे वो द्वेष पैदा कर देता है मन में मतलब सूत्रकार के प्रति भी पैदा करता है व्यक्ति मतलब ये ठीक ही नहीं सूत्र और सूत्रकार को दोष देने लगता है उस पर उस पर द्वेश फिर भाष्य भाशे, भाष्यकार के प्रति द्वेश फिर उसके बाद पढ़ाने वाले के प्रति द्वेश <laughs> और जो भी टीकाएं किया है उधर को इसने गलत टीका किया उस पर द्वेष, तो द्वेष तो बढ़ता ही जाएगा हमारा केवल एक विवक्षा आदि है उसका भी हमें आदर करना है उसने वो अर्थ किया है तो क्या ध्यान रख के किया है जीवित होता तो पूछ लेते थे उनसे भैया इसका क्या अभिप्राय आप बताइए ठीक है और इस बीच में मैं एक आपको उदाहरण दो गीतांजलि है न एक पुस्तक मैंने पहले भी बताया था गीतांजलि गीतांजलि पुस्तक टैगोर ने लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस गीतांजलि के ऊपर बहुत सारे लोग पीएचडियां किए बहुत सारे लोगों ने किया पीएचडी डॉक्टरेट बहुत लोग बने उसके ऊपर तो एक ने उन शब्दों को लेकर के इसका ये अर्थ है ये अर्थ है ये अर्थ है ऐसे पता नहीं कितने अर्थ कर डाला उसने तो किसी समझदार ने कहा पता नहीं रविन्द्र टैगोर को भी पता नहीं होगा इस शब्द के इतने सारे अर्थ होते हैं ठीक है ना इतने सारे अर्थ किया उसने तो वो विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है कई बार बताने वाला जिस विवक्षा को लेकर के बोला उस विवक्षा में अगर अर्थ ले रहे हैं तो उचित होता जाएगा अगर उस विवक्षा में नहीं लेंगे तो अर्थ का अनर्थ ही होता ही जाएगा वो और एक बात लेखक जो भी है मतलब जो ऋषि नहीं है जो अनऋषि व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं तो त्रुटि कर ही सकता है ना क्योंकि वो अल्पज्य व्यक्ति वो साक्षात्त धर्म तो है ही नहीं है। मंत्र दृष्टा तो है ही नहीं सूत्र दृष्टा भी नहीं है केवल विद्वत्ता के शब्द विद्या के आधार पर वो भाष्य करता है तो कहीं ना कहीं तो त्रुटि करेगा इस बात को समझ करके भी हमको चलना है और मान लीजिए पूरे पूरे दर्शन में उसने दस जगह बीस जगह भी त्रुटियां की हो तो भी उसके लिए हमारे वो नगन नहीं है इतने बड़े दर्शन के आकृति को ध्यान में रख के 20, 50 भी उसने दोष किया हो वो नगर नहीं जैसा है क्योंकि उसके आधार पर हमको कितना लाभ हो रहा है उस लाभ को ध्यान में रख के वो 10, 20, 50 त्रुटियां सौ त्रुटियां भी मान करके चलिएगा तो अभी वो हमारे लिए नगन्य है क्योंकि उसके कारण से हमको बहुत कुछ मिलता है कुछ नहीं बहुत कुछ मिलता है चले हम आगे हाँ जी बोलिएगा श्रोत्र ग्रहणों यो अर्थ है सशब्द बहुत सरल अर्थ कर रहे हैं श्रोत्रेन्द्रियम ग्रहण साधनम श्रोत्रेन्द्रीय है जो कि ज्ञान का साधन है ग्रहण का मतलब है ज्ञान वो ज्ञान का साधन है तथा जिसका वो ग्रहण का साधन है ज्ञान का साधन था भूत शब्द ऐसा स्वरूप वाला शब्द है सकलु विषय स शब्द वो शब्द कहलाता है सर्वतंत्र प्रसिद्ध वो सभी तंत्रों में सभी शास्त्रों में वो प्रसिद्ध है मतलब श्रोत्र ग्रहणों यो अर्थ स शब्द इति सिांत सर्वतंत्र सिद्धांत इस सिद्धांत को सभी लोग स्वीकार करते हैं मतलब जो भी श्रोतेंद्रिय से गृहित होता है वो शब्द ही होता है इस बात को सभी शास्त्रकार स्वीकार करते हैं इसी को सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं कितने सिद्धांत है सर्वतंत्र प्रतितंत्र अधिकरन, अधिकरन, और अधिकरण और अभ्युपगम चार सिद्धांत हैं चार सिद्धांतों में सर्वतंत्र सिद्धांत सर्वमान्य है और प्रतितंत्र सिद्धांत जो होता है एक शास्त्रकार अपने ढंग से मानता है दूसरा शास्त्रकार अपने ढंग से जैसे पंचमा को वैशेषिक दर्शनकार जो है उसको नित्य मानता है और कपिल मुनि उनको अनित्य मानता है यह है प्रतितंत्र सिद्धांत इस शास्त्र की दृष्टि से ऐसा है उस शास्त्र की दृष्टि से वो वैसा उस श, उस शास्त्र की दृष्टि से वो सत्य है और इस शास्त्र की दृष्टि से भी सत्य है इसको कहते हैं प्रति सिद्धांत तो सर्वतंत्र प्रतितंत्र और एक अधिकरण सिद्धांत अधिकरण का उदाहरण क्या है जी, जी? अधिकरण सिद्धांत का क्या उदाहरण है कई सारी बातें जब एक को हाँ। प्रकट बिल्कुल थी? अगर एक बात को आपको बता दिया उसके कारण से बहुत सारी बातें अपने आप सिद्ध हो जाती है ठीक है ना इस शरीर में इंद्रियां रहती हैं इतना बोला तो इस शरीर में मन भी रहता है ये भी सिद्ध हो जाएगा ठीक है ना मतलब एक बात कही उस एक बात से दूसरी बातें इस शरीर में आत्मा भी रहता है इस शरीर में मन भी रहता है इस शरीर में बुद्धि भी रहती है इस शरीर में अहंकार भी रहता है ठीक है ना ये सारी बातें सिद्ध हो जाती है एक बात को कहने पर एक बात को कहने पर उसके साथ जुड़े हुए जितने भी विषय होंगे उन सभी विषयों का ज्ञान अपने आप हुआ करता है इसको कहेंगे अधिकरण सिद्धांत ठीक है और चौथा सिद्धांत क्या है अभ्यपगम सिद्धांत थोड़ी देर के लिए माना जाता है अच्छा आप कहते हैं ईश्वर साकार है चलिए मान लेते हैं साकार है तो बताइए कि अगर साकार है तो ऐसा कैसे हो सकता ऐसा कैसे हो सकता उससे पचासों बातें हम पूछ सकते हैं तो थोड़ी देर के लिए उसके लिए मानते हैं उसको कहते हैं अभिपगम सिद्धांत तो ये चार प्रकार के सिद्धांतों में ये जो शब्द की बात कही जा रही है श्रोत्रेंद्र से ही शब्द गृहित होता है शब्द का ज्ञान श्रोतेंद्र से ही होता है इस बात को सभी स्वीकार करते हैं सभी का मतलब सभी शास्त्रकार इसी को इसी का नाम है सर्वतंत्र सिद्धांत जी, जो की जी।, धन्यात्मक जी तो वो धनियात्मक शब्द ही जो न्याय दर्शन कर जो मानता है उसी को लेकर के परीक्षा करेंगे ठीक है तो फिर आज इतना ही रखते क्या हो गया सूत्रार्थ सूत्रार्थ लिख लीजिएगा जो अर्थ जो अर्थ श्रोत्रेंद्री से गृहित होता है या ग्रहण होता जो अर्थ श्रोत्रेंद्री से ग्रहण होता है वह शब्द कहलाता है जो अर्थ श्रोत्रेंद्री से ग्रहण होता है या गृहित होता है वह शब्द कहलाता है ओंकार ओ सबको प्रणाम